शिवानंद स्मृति संग्रह पूजनीय महापुरुष महाराज जी की स्मृति कथा था स्वामी अजयानंद उन्नीस सौ सत्रह ईस्वी वर्षा काल में एक दिन बेलूर मठ के आंगन में मैंने सबसे पहले पूजनीय महापुरुष महाराज का दर्शन किया उस समय उनकी जो ज्योतिर्मय मूर्ति उज्जवल वर्ण और अटूट स्वास्थ्य था वह बाद में अधिक दिनों तक मैंने नहीं देखा मद्रास प्रांत के कुछ भक्तों के साथ वे अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे मठ के एक वृद्ध साधु ने महापुरुष से मेरा परिचय देने के लिए कहा वह लड़का यूनिवर्सिटी में एमए में पढ़ रहा था पूजनी बाबूराम राज स्वामी प्रेमानंद जी इसे जानते हैं और प्यार करते हैं इस साधु होने के लिए मठ में आया था इस समय यह पढ़ रहा है किंतु साधु होने की इच्छा है पूजनी महापुरुष महाराज ने मेरी ओर देखकर कहा देखो सोचते सोचते ही लाइफ का बिड पार्ट अर्थात जीवन का श्रेष्ठ अंश भी बिता मत देना समय रहते ही कमर कसकर लग जाना पड़ेगा उसके बाद फिर वे भक्तों से बातें करने लगे इस कारण उस दिन अन्य कोई वार्तालाप करने का मौका नहीं मिला इसके बाद भी कई बार मठ में जाकर उन्हें देखा किंतु बातचीत करने का विशेष संयोग नहीं मिला इसके अतिरिक्त मैं उस समय पूजनी राजा महाराज अर्थात स्वामी ब्रह्मांज जी के प्रति आकृष्ट होकर उनसे दीक्षा लेने की चेष्टा कर रहा था किंतु अनेक विघ्न बाधाओं के कारण मेरी वह इच्छा पूरी नहीं हुई पूजनी राजा महाराज के शरीर त्याग के अनंतर 1922 सौ जुलाई मास में पूजनी महापुरुष महाराज जी ने मुझे दीक्षा दी इससे पहले बात के प्रसंग में एक दिन महापुरुष जी ने कहा था श्री ठाकुर को ठीक ठीक अवतार रूप से ग्रहण कर सको तो अभी दीक्षा हो सकती है नहीं तो मैं समझूंगा कि अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है मैंने उत्तर में कहा महाराज बहुत दिन पहले ही मुझे यह विश्वास हुआ है किंतु मेरे परिवार के बहुत से लोग ब्राह्मण समाज के सदस्य हैं उन लोगों ने तर्क के द्वारा मुझे अन्य प्रकार से समझाया था किंतु 1914 सौ ईस्वी में पूजनी बाबूराम महाराज का दर्शन करने से मेरा वह संदेह सदै के लिए दूर हो गया अब श्री श्री ठाकुर के में पूर्णावतार रूप से मेरी दृढ़ धारणा हुई है अस्तु दीक्षा ग्रहण के बाद एक नई जीवन धारा शुरू हुई इसके थोड़े दिनों के बाद पूजनी महापुरुष महाराज ने भवानीपुर गदाधर आश्रम के तत्कालीन अध्यक्ष से कहकर मेरे वहीं रहने का प्रबंध करा दिया उस समय मैं सरकारी नौकरी करता था किंतु कुछ विघ्न बाधाओं दूर होते ही नौकरी छोड़कर साधु हो जाऊंगा ऐसा संकल्प मेरे मन में था और पूजनी महापुरुष भी यह जानते थे अतः महापुरुष के ऐसी इच्छा जानकर कि उसी समय से मैं स्वजन वर्गों के साथ या मेस होस्टल आदि में न रहकर साधु संघ में रहूँ उनके प्रस्ताव से मैं सागृह सम्मत हुआ गदाधर आश्रम में रहते समय बार बार मैं बैलून भट जाता था और पूर्णिमा महापुरुष जी के साथ एकांत में बातचीत करने का मौका भी पाता था इसके दो तीन मास के बाद 1922 सौ ईस्वी की दुर्गा पूजा के उपरांत महापुरुष जी गदाधर आश्रम में आकर कुछ तो दिन रहे थे उस समय उनकी कुछ सेवा करने का सहयोग भी मुझे मिला था महापुरुष जी महाराज भोर चार बजे ठाकुर मंदिर में बैठकर लगभग ढाई घंटे तक एकदम स्थिर भाव से ध्यान रहते थे उस समय बाहर के किसी विषय यहाँ तक कि अपने शरीर के संबंध में भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता था मुझे ऐसा लगता था कि उस समय उनके ध्यान से वहाँ आध्यात्मिक वातावरण फैल जाता था और उससे अनेक भक्तों का कल्याण होगा ऐसा सोचकर मैं भी उस समय महापुरुष जी के पीछे बैठकर ध्यान की चेष्टा करता रहता था किंतु इतने देर तक ध्यान करना तो दूर की बात थी बल्कि स्थिर होकर दो घंटे बैठे रहना भी मेरे लिए कठिन था महाराज जी ने इसे समझकर ही एक दिन मुझसे कहा तुम्हें इतनी देर तक बैठने की आवश्यकता नहीं है मन के साथ केवल खींचातानी करने से ही ध्यान नहीं होता पहले चित्त शुद्धि उसके बाद ध्यान एक समय मैंने उनके पास बैठकर कहा मैं श्री श्री ठाकुर को अपने हृदय कमल में उपविष्ट रूप कल्पना करके इष्ट के रूप में ध्यान करने की चेष्टा करता हूँ किंतु बीच बीच में काली माता का मूर्ति विशेष रूप से दक्षिणेश्वर मंदिर की भवतारिणी की मूर्ति मन में आती है उन्होंने उत्तर में कहा इससे कोई हानि नहीं होगी माँ और ठाकुर पृथक नहीं हैं। केवल ध्यान रखना कि मन विषयों के पीछे न दौड़े इस बात से मन में शांति मिली थी क्योंकि दीक्षा के पहले उन्होंने कहा था यदि श्री ठाकुर को ठीक ठीक अवतार रूप से ग्रहण कर सको तभी तुम्हारी दीक्षा होगी उस समय से ही मुझे निश्चय हो गया था कि आगे श्री श्री ठाकुर के अतिरिक्त अन्य किसी देवता या देवी का ध्यान करना नहीं चलेगा दो साल गदाधर आश्रम में रहने के बाद एक, एक मेरा स्वास्थ्य खराब होने लगा और अजीर्ण तथा अनिद्रा रोग हो गया उस समय नौकरी छोड़ने का प्रस्ताव निवेदित कर पूजे महापुरुष महाराज को पत्र भेज दिया उन दिनों संभवतः वे दक्षिण भारत में थे उत्तर में उन्होंने मुझे लिखा नौकरी छोड़कर मत आओ बल्कि छह महीने की छुट्टी लेकर हमारे किसी स्वास्थ्यजनक स्थान में जाकर रहो शरीर अच्छा होने पर रेजिग्नेशन कर्म परित्याग कर पत्र दे सकोगे अन्य लोगों का भी यही परामर्श पाकर उस समय मैं देवघर विद्यापीठ में जाकर चार मास रहा अपने शरीर के विषय में मैं बहुत ही अधिक व्यग्र था तथा खाद्य और पत्य के संबंध में अनेक प्रकार की परीक्षा और आलोचना करना मेरे अभ्यास में परिणत हो गया था इस विषय में साधुओं में कोई कोई मेरे संबंध में चर्चा और दिल्लगी करते थे पूर्ण महापुरुष महाराज उस समय 1925 सौ ईस्वी के शीतकाल में देवघर विद्यापीठ में थे मेरे इस हालत को जानकर उन्होंने एक दिन मुझसे कहा यहाँ के लोग संभवतः तुम्हारी अवस्था अच्छी तरह नहीं समझते जो हो तुम इसके लिए चिंता न करो यहाँ के अधिकारियों से कहकर तुम्हें जो कुछ आवश्यक हो उसका प्रबंध कर लेना किंतु इस विषय में दूसरों से चर्चा मत करना शरीर के साथ साथ मन को भी रुग्ण मत कर डालना वैसा करने से आगे कष्ट भोगना पड़ेगा इस बात से मेरे में कुछ परिवर्तन हुआ किंतु शरीर अस्वस्थ रहने के कारण मुझे चार महीने के बाद देवघर थे पश्चिम पटना कानपुर आदि स्थानों में कुछ दिन बिताकर फिर चिकित्सा के लिए कलकत्ते आना पड़ा और दो साल तक पुनः नौकरी भी करनी पड़ी गृहस्थी में, में मेरी कुछ रुकावट थी उसे महापुरुष जी जानते थे एक दिन मेरे कुछ मित्रों के साथ वार्तालाप करते समय उन्होंने मेरे बारे में अंग्रेजी में कहा था व्हाट कैन पुअर डू हिज ग्रैंडाधर रिफ्यूज टू डाई बेचारा क्या कर सकता है बताओ इसका दादा मरने का नाम तक नहीं लेता उसे छोड़ कर वह आ नहीं सकेगा ये चार पाँच मित्र गदाधर आश्रम के सदस्य तथा पूजनी महापुरुष महाराज के ही शिष्य थे उन्होंने आकर मुझसे कहा पूजनी महापुरुष जी ने जब ऐसी बातें कही है तो तुम्हारा बंधन संभवतः शीघ्र ही कट जाएगा सचमुच इसके कुछ माह बाद मेरे दादा का शरीर छूटा पुण्य महापुरुष महाराज उस समय उन्नीस सौ की दुर्गा पूजा के बाद काशी में थे उन्हें इस घटना की बात जताई और नौकरी छोड़कर काशी जाने की इच्छा मैंने लिख भेजी उत्तर में उन्होंने लिखा रिजिग्न ऐसा देकर ना आना छुट्टी लेकर आना यहाँ आकर बातचीत के बाद जो हो कुछ निश्चय किया जाएगा काशी पहुंचने के बाद महापुरुष ने मुझे संघ में सम्मिलित होने की आज्ञा दी और कुछ दिन काशी में रहने के लिए कहा इस समय तो लगभग तीन माह तक मैं काशी में रहा प्रतिदिन सुबह शाम उनके कमरे में बैठकर मैंने अपूर्व आध्यात्मिक आनंद पाया और मेरे मन की अनेक समस्याओं का समाधान उनकी कृपा से हुआ इसमें कोई संदेह नहीं वे साधुओं तथा भक्तों के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के मार्ग में अत भाव से सहायता देते थे इसका भी कुछ परिचय पाकर अपने को मैंने भाग्यवान समझा है काशी से 1927 सौ ईस्वी के अंतिम भाग में मैं देवघर विद्यापीठ में सम्मिलित हुआ गर्मी और दुर्गा पूजा की छुट्टियों में मैं कभी कभी मठ में जाकर रहता था और पूजनी महापुरुष महाराज का स्नेह तथा आशीर्वाद पाने का अवसर प्राप्त करता था उन्नीस सौ उनतीस ईस्वी दो जनवरी को श्री श्री माँ के जन्मदिन पर उन्होंने कृपा करके मुझे ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षा दी 1930 सौ ईस्वी के अंत में मैं विद्यापीठ से मठ चला आया 1931 सौ इकतीस ईस्वी दस जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर पूजनी महापुरुष जी ने मुझे तथा और भी बारह ब्रह्मचारियों को कृपा करके संन्यास दीक्षा दी उसके मैं लगभग एक साल तक कलकत्ता अद्वैत आश्रम में था उस समय हर शनिवार की संध्या को मै मठ में जाता था और सोमवार को प्रातः अद्वैत आश्रम में लौट आता था इस समय उनका दिव्य संग लाभ होता था और थोड़ी बहुत सेवा करने का भी मौका मिलता था बीच बीच में अपने चिट्ठी पत्रे लिखने का काम भी वे मुझे देते थे प्रायः अपने परिचित प्रवीण भक्तों को भी मैं महापुरुष जी के पास ले जाया करता था शरीर अस्वस्थ रहने पर भी किस ढंग से वे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उनके मन में शांति देते थे देखकर मैं धन्य हो गया उनमें से कुछ लोगों ने उनसे दीक्षा भी ली थी किंतु उन्होंने शिष्यों का सारा भार गुरु रूप से ग्रहण किया है ऐसा भाव मैंने कभी उनमें नहीं देखा वे सदा ही उन्हें श्री रामकृष्ण देव के चरणों में सौंप देते थे और इसके बाद श्री ठाकुर ही सब प्रकार से उनकी रक्षा करेंगे संभवतः यही उनका मनोभाव था कलकत्ता अद्वित आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद मेरे मन में ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में जाकर कुछ दिन एकांतवास की इच्छा हुई किंतु मेरा स्वास्थ्य वहां रहने योग्य नहीं है ऐसा सोचकर मठ के कुछ अधिकारियों ने उसका विरोध किया कोई उपाय न देकर एक रात को मैंने पूज्य महापुरुष जी से अपनी समस्या की बात कही उन्होंने उत्तर दिया देखो मेरे लिए इस में कुछ कहना कठिन है आजकल यहाँ वर्किंग कमेटी कार्यकारिणी समिति आदि संस्थाएं गठित हुई हैं वे ही इन सब विषयों की विवेचना करके सब कुछ तय करते हैं अतः मेरे लिए एक विषय में कुछ न कहना ही अच्छा है मैंने उत्तर में कहा महाराज आप मेरे इलोक और प्रलोक के आश्रय हैं मेरे आध्यात्मिक कल्याण के लिए जो करना उचित है कृपया उसे बता दीजिए मैं इस विषय में अन्य किसी से आलोचना नहीं करना चाहता उत्तर में उन्होंने कुछ क्षण मौन रहकर कहा एकांत में तपस्या करने की आकांक्षा यदि तुम्हारे मन में यथार्थ में ही उत्पन्न हुई हो तो किसी की बात से विचलित न होकर श्री ठाकुर के ऊपर निर्भर होकर चले जाओ उनकी इच्छा से सब कुछ ठीक हो जाएगा 1931 सौ ईस्वी की दुर्गा पूजा के बाद कलकत्ते से रवाना होकर रास्ते में काशी में पंद्रह बीस दिन रहकर नवम्बर मास में मैं सीधे स्वर्गाश्रम पहुंचा आश्चर्य का विषय है कि जिसे मैं कभी सोचा भी नहीं सका था सोच भी नहीं सका था वही हुआ लगभग डेढ़ साल स्वर्गाश्रम में रहा और मुझे कोई बीमारी नहीं हुई स्वास्थ्य भी आशातीत भाव से अच्छा था अतः ध्यान जप और अध्ययन में समय का सदव्यवहार करना संभव हुआ था पुण्य महापुरुष महाराज के हार्दिक आशीर्वाद से ही ऐसा संभव हुआ था इसमें कोई संदेह नहीं 1933 सौ ईस्वी के अप्रैल माह में पूजनी महापुरुष महाराज के एकाएक अस्वस्थ हो जाने का समाचार पाकर हम कुछ लोग शिषि के से मठ चले आए महापुरुष जी में उस समय बोलने की शक्ति भी नहीं थी किंतु चेहरे पर प्रशांत भाव था किंचित भी मलिनता नहीं आई मेरे जाकर प्रणाम करते ही उन्होंने केवल बायां हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया इस समय उनकी अवस्था अस्सी वर्ष की थी वे अच्छे होकर पुनः बातचीत कर सकेंगे ऐसी आशा सब लोग छोड़ चुके थे तो भी अधिकारियों से अनुरोध करने पर मुझे दो मास मठ में रहने की आज्ञा मिली दो मास के बाद अधिकारियों को आज्ञा से अधिकारियों की आज्ञा से मुझे मद्रास जाना पड़ा वहां जाने के सात आठ मास के भीतर ही श्री श्री महापुरुष महाराज की महासमाधि का समाचार मिला अत्यंत विषाद और शून्यता के भाव से नेव मेरे मन को अभिभूत कर डाला किंतु उसके बाद ही उनकी कृपा से मेरे मन में ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो वे अतिद्रेय भाव से मुझे हर समय सहायता दे रहे हैं और संकट काल में हृदय से प्रार्थना करने पर वे सारी समस्याओं का समाधान करेंगे ऐसी अनुभूति केवल कल्पना या अनुमान नहीं है जीवन के अनेक घटनाओं में मैं उसकी उपलब्धि कर सका हूँ पूज ने की बालक व सरलता और निष्कपट भाव से हमें मोहित कर लिया था उनके व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के भावों का समावेश रहने से सब लोग उन्हें समझ नहीं सकते थे किंतु जिन लोगों को घनिष्ठ भाव से उनसे मिलने का अवसर मिला था वे ही सदैव के लिए उनके प्रति आकर्षित हुए थे ऐसी स्मृति उनके हृदय में एक अनोखे भंडार की तरह संचित हुई है जब हृदय अवसन्न और धाराक्रांत होता है तभी ऐसी पुरानी स्मृति कथाएँ उसे संजीवित करती रहती है